श्री श्री चैतन्य चैतावली प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय कै तवरित प्रेम भवति मानुषे लोके यदि कश्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवती मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं कदाचित किसी को हो भी जाए तो उसे प्रेम का सारभूत विरह प्राप्त नहीं होता यदि विरह भी प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह जीवित तो कदापि रह ही नहीं सकता श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं भुक्ति मुक्ति बृह यावत पिशाची श्री वर्तते ताबत भक्ति सुख से कथम अभ्युदयो भवे अर्थात जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपनी पिशाची हृदय में बैठी हुई है तब तक वहाँ भक्ति सुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है लोक मर्यादा को मेट कर मोहन से मन लगाने की मनुष्यों ने प्रेम कहा है प्रेम के लक्षण में इतना ही कहना यथेष्ट है कि प्रेमव गोप रामायणाम काल काम इत्यघ मत प्रथाम अर्थात गोपियों के शुद्ध प्रेम को ही काम के नाम से पुकारने की परिपाटी पड़ गई है इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेम में इंद्रिय सुख की इच्छाओं का एकदम अभाव होता है क्योंकि गोपिकाओं के काम में किसी प्रकार के अपने शरीर सुख की इच्छा नहीं थी वे जो कुछ करती थी केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त इसलिए शुद्ध प्रेम इंद्रिय और उनके धर्मों से परे की वस्तु है इसी को राग के नाम से भी पुकारते हैं इस काम प्रेम अथवा राग के तीन भेद हो सकते हैं पूर्व राग मिलन और विछोह या विरह जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर द्वार कुटुंब परिवार संसारी विषय भोग कुछ भी नहीं सुहाते सदा अपने प्यारे के ही चिंतन बना रहता है प्रेमी की दशा उस पुरुष की सी हो जाती है जिसे अपने प्राणों से अत्यंत ही मोह हो और उसे फांसी के लिए कारावास के फांसी घर में बंद कर रखा हो जिस प्रकार प्राणों के भय से उसकी क्रियाएँ और चेष्टाएँ होती हैं उसी प्रकार की चेष्टाएं रागी की अथवा प्रेमी की भी होती है राग मार्ग के उपासक वैष्णवों ने अपने ग्रंथों में इन सब दशाओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है इस संकुचित स्थल में न तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेख का कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखाई देता है इस संबंध में अष्ट विकारों का बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यंत प्रसिद्ध भी हैं अतः यहाँ बहुत ही संक्षेप में पहले उन्हीं आठ विकारों का वर्णन करते हैं वे आठ ये हैं स्तंभ कंप स्वेद वैवर्ण, अश्रु स्वरभंग पुलक और प्रलय ये भय शोक विस्मय क्रोध और हर्ष की अवस्था में उत्पन्न होते हैं प्रेम के लिए ही इन भावों को सात्विक विकार कहा गया है अब इसकी संक्षिप्त व्याख्या सुनिए स्तंभ शरीर का स्तब्ध हो जाना मन और इंद्रियां जब चेष्टा रहित होकर निश्चल हो जाती है उस अवस्था को स्तंभ कहते हैं कंप शरीर में कपकपि पैदा हो जाए उसे वे या कंप कहते हैं अर्जुन के युद्ध के आरंभ में भय के कारण ऐसी दशा हुई थी उन्होंने स्वयं कहा है वे पथुश्च शरीर में रोमह जाए थे अर्थात मुझे कपकपि छूट रही है रोंगटे खड़े हो गए हैं स्वेद शरीर में से पसीना छूटना या पसीने में लथपथ हो जाना इसे स्वेद कहते हैं अश्रु बिना प्रयत्न किए शोक विस्मय क्रोध अथवा हर्ष के कारण आँखों में से जो जल निकलता है उसे अश्रु कहते हैं हर्ष में जो अश्रु निकलते हैं वे ठंडे होते हैं और वे प्राय आँखों की कोर से नीचे की ओर बहते हैं शोक के अश्रु गर्म होते हैं और वे बीच से ही बहते हैं स्वरभंग मुख से अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके उसे स्वरभेद गदगद या स्वरभंग कहते हैं वैवर्ण उपर्युक्त कारणों से मुख पर जो एक प्रकार की उदासी पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे वैवर्ण कहते हैं उसका असली स्वरूप है आकृति का बदल जाना पुलक शरीर के संपूर्ण रोम खड़े हो जाए उसे पुलक या रोमांच कहते हैं प्रलय जहाँ शरीर का तथा भले बुरे का ज्ञान ही न रह जाए उसे प्रलय कहते हैं इन्हीं सब कारणों से बेहोशी हो जाती है इस अवस्था में प्रायः लोग पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ने का नाम प्रलय है ये उपर्युक्त भाव हर्ष विस्मय क्रोध शोक आदि सभी कारणों से होते हैं किंतु प्रेम के पक्ष में ही ये प्रशंसनीय है पीछे हम पूर्वराग मिलन और वियोग अथवा ये तीन अवस्थाएं प्रेम की बता चुके हैं अब उनके संबंध में कुछ सुनिए पूर्वराग प्यारे से साक्षात्कार तो हुआ नहीं है किंतु चित्त उसके लिए तड़प रहा है इसे ही संक्षेप में पूर्वराग कह सकते हैं दिन रात उसी का ध्यान उसी का चिंतन और उसी के संबंध का ज्ञान बना रहे मिलने की उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाए इसी का नाम पूर्वराग है इस दशा में शरीर से घर द्वार तथा जीवन से भी एकदम वैराग्य हो जाता है उदाहरण के लिए इसी श्लोक को लीजिए हे देव हे दैत हे भूनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासी पदम दिशो में हे देव हे दयालो हे विश्व के एकमात्र बंधु ओ काले अरे ओ चपल हे करुणा के सागर हे स्वामिन हे मेरे साथ रमण करने वाले हे मेरे नेत्रों के सुख देने वाले प्राणेश तुम कब हमें दर्शन दोगे इस श्लोक में परम करुणापूर्ण संबोधनों द्वारा बड़ी ही मार्मिकता के साथ प्यारे से दर्शन देने की प्रार्थना की गई है सचमुच अनुराग इसी का नाम है ऐसी लगन हो तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर दृष्टिपात करता है बड़ा निर्दयी है मिलन यह विषय वर्णनातीत है सम्मिलन में क्या सुख है यह बात तो अनुभवगम्य है इसे तो प्रेमी और प्रेम पात्र के सिवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता इसीलिए कवियों ने इसका विशेष वर्णन नहीं किया है सम्मिलन सुख को तो दो ही एक होकर जान सकते हैं वे स्वयं उसका वर्णन करने में असमर्थ होते हैं फिर कोई वर्णन करे भी तो कैसे करे अनुभव होने पर वर्णन करने की शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभव के वर्णन व्यर्थ है इसलिए इस विषय में सभी कवि उदासीन से ही दिख पड़ते हैं श्रीमदभागवता जी में वर्णन है किंतु वह आटे में नमक के ही समान प्रसंग बस यथकिंचित है सभी ने विरह के वर्णन में ही अपना पांडित्य प्रदर्शित किया है और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यथकिंचित विरह का ही हो भी सकता है उसी के वर्णन में मजा है सम्मिलन सुख को तो वे दोनों ही लूटते हैं सुनिए रसिक रसखान जी ने दूर खड़े होकर इस सम्मिलन का बहुत ही थोड़ा वर्णन किया है किंतु वर्णन करने में कमाल कर दिया है दो प्रेमियों के सम्मिलन का इतना सजीव और जीता जागता चित्र शायद ही किसी अन्य कवि की कविता में मिले एक सखी दूसरी सखी से श्री राधिका जी और श्री कृष्ण के सम्मिलन का वर्णन कर रही हैं सखी कहती है अरी आज काल ही सब लोक लाज त्यागी दो सीखे हैं सवय विधि स्नेह सरसाए वो यह रसखान दिन द्वय में बात फैल जयी है कहाँ लो सयानी चंदहासन छिपाए वो आज हो निहारियो वीर निकट कालिंदी तीर दोन को दोन सो मुख मुस्काए वो दो परे पैया दो लेते हैं भलैया उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो कैसा सजीव वर्णन है वह भी कालिंदी कूल पर एकांत में हुआ था इसलिए छिप कर सखी ने देख भी लिया कहीं अंतपुर में होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहाँ दो परे पैया दो लेत है भलैया उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो कहकर तो सखी ने कमाल कर दिया है धन्य ऐसे सम्मेलन को विरह इन तीनों में उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ है पूर्वानुराग की अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलन की अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है प्रेमरूपी दूध का विरह ही मक्खन है इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है बिरहा बिरहा मत कहो बिरहा है सुल्तान जही घट बिरह न संचर सो घट जान बसान अब विरह के भी तीन भेद हैं भविष्य विरह वर्तमान विरह और भूत विरह इनमें भी परस्पर उत्तरोत्तर उत्कृष्टता है भावी विरह बड़ा ही करुणोत्पादक है उससे भी दुखदायी वर्तमान विरह भूत विरह तो दुख सुख की पराकाष्ठा से परे ही है पहले भावी विरह को ही लीजिए प्यारा कल चला जाएगा बस इस भाव के उदय होते ही जो कलेजे में एक प्रकार की ऐठन सी होने लगती है उसी ऐठन का नाम भावी विरह है उसका उदय नायिका के ही हृदय में उत्पन्न होता हो सो बात नहीं है अपने प्यारे के विछोह में सभी के हृदय में यह विरह वेदना उत्पन्न हो सकती है जिस कन्या को आज पंद्रह बीस वर्षों से पुत्री की तरह लाड़ प्यार किया था वही शकुंतला आश्रम त्याग कर अपने पति के घर जाएगी इस बात के स्मरण से ही शकुंतला के धर्म पिता भगवान कर्ण ऋषि का कलेजा काँपने लगा हाय अब शकुंतला फिर देखने को न मिलेगी इस विचार से वे शोकयुक्त तो हुए बैठे हैं वे कैसे भी सहृदय क्यों न थे किंतु ये तो ज्ञानोपासक चिंता में एकदम राग रागमार्गीय गोपिकाओं की भांति अपने को भूल नहीं गए ये उस अंतकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विचार करते करते कहने लगे ऋषि के इस वाक्यों में कितनी करुणा है कैसी वेदना है पुत्री विरह का यह संस्कृत भाषा में सर्वोत्कृष्ट श्लोक कहा जा सकता है ऋषि सोच रहे हैं याद शकुंतले हृदय संस्पृष्ट मुत्कया मुत कंठस्तंभित्पवृत्तिकलुष चिंताजल दर्शन वैक्ल्यमतावीदृशमी पी स्नेहादरण्यौकश पीड्यंते गृह कथम नतनया विश्लेष न नवई शकुंतला आज चली जाएगी इस विचार के आते ही मेरे हृदय में एक प्रकार की कपकपी सी हो रही है एक प्रकार के विचित्र उत्कंठा से प्रतीत होती है गला अपने आप रुद्ध सा हो रहा है अश्रु अश्रुष्वता ही निकल पड़ते हैं एक प्रकार की जड़ता का अनुभव कर रहा हूँ जाने क्यों दिल में घबराहट सी हो रही है जब वनवासी वीर मुझमुनि ही को ऐसी दशा है तो गृहस्थाश्रम के मोह में फंसे हुए गृहस्थियों की तो पुत्री वियोग के समय न जाने क्या दशा होती होगी इन वाक्यों में भगवान कर्ण की छिपी हुई भावी वेदना है वे अपने भारी ज्ञान के प्रभाव से उसे छिपाना चाहते हैं किंतु श्री कृष्ण के गमन का समाचार सुनकर गोपिकाओं को जो भावी विरह वेदना हुई वह तो कुछ बात ही दूसरी है वैसे तो सभी का विरह उत्कृष्ट है किंतु राधिका के विरह को भी सर्वोत्कृष्ट माना गया एक सखी इस हृदय को हिला देने वाले समाचार को लेकर श्रीमती जी के समीप जाती हैं उसे सुनते ही राधिका जी कर्तव्य विमूढ़ी सी होकर प्रलाप करने लगती है उनके प्रलाप को मिथिला के अमर कवि श्री विद्यापति ठाकुर के शब्दों में सुनिए आह कितना बढ़िया वर्णन है राशिका जी कह रही हैं किम करीब कोथा जाबो सोयाय ना होय ना जाय कठिन प्राण की बागी रहे प्यार लागिया हाम कोण दे जाबो, रजनी प्रभात हेले कार मुख चाबो बंधु जाबे दूर देशे मारिब आमिश हो के सागरे तजबो प्राण नहीं देखे लोके नहे प्यार गलार माला ये करिया देसे देसे भरिभ योगनी हैया विद्यापति कवि यह दुख गान राजा शिवसिंह सिंह लक्ष्मा परमान मैं क्या करूँ कहाँ जाऊं कुछ अच्छा नहीं लगता अरे ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते प्रियतम के लिए मैं किस देश में जाऊं, रजनी बीतने पर प्रातः काल किसके कमल मुख की ओर निहारूंगी। प्यारे तो दूर देश में जा रहे हैं मैं उनके विरह शोक में मर जाऊंगी, समुद्र में कूद कर प्राण गवा दूंगी जिससे लोगों की दृष्टि से ओझल रह सकूं। नहीं तो प्यारे को गले की माला बनाकर देश विदेशों में योगिनी बनकर घूमती रहूँगी कवि विद्यापति इस दुखपूर्ण गान को गाता है इसमें लक्ष्मा और राजा शिव सिंह प्रमाण है यह भावी विरह का उदाहरण है अब वर्तमान विरह की बात सुनिए जो अब तक अपने साथ रहा जिसके साथ रहकर भांतिभाति के सुख भोगे विविध प्रकार के आनंद का अनुभव किया वही जाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है उस समय जो दिल में एक प्रकार की धड़कन होती है सीने में कोई मानो साथ ही सैकड़ों सुइयां चुभो रहा हो उसी प्रकार की सी कुछ कुछ दशा होती है उसे ही वर्तमान विरह कहते हैं शकुंतला अपने धर्मपिता भगवान कर्ण के पैर छूकर और प्रियम्बदा आदि सखियों से मिलजुलकर पास की कुटिया में से धीरे धीरे निकलकर कर भगवान कर्ण की हवन वेदी वाले चबूतरे के नीचे एक पेड़ के सहारे से खड़ी हो गई हैं सभी शिष्य वर्ग शोक से सिर नीचा किए इधर उधर खड़े हैं शकुंतला की सखियाँ भर रही हैं साथ जाने वाले शिष्य बलकल वस्त्रों की पुटलियों की बगल में दाबे एक ओर खड़े हैं भगवान कर्ण का कलेजा फटा था जा रहा है मानो उसे बलात कोई खींच रहा हो इतने बड़े कुलपति होकर अपनी विरह वेदना को किस पर प्रकट करे जो सुनेगा वही हसेगा कि इतने बड़े ज्ञानी महर्षि ये कैसी भूली भूली मोह की सी बातें कर रहे हैं इस भय से वे और किसी से न कहकर वृक्षों से कह रहे हैं पातुम न प्रथमं व्यवस्थित जलम जुष्मा स्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमंडी भवता नेहन न पल्लव आदौ वह कुसुम प्रसूति समय यस्याुत्सव शेयम जाति शकुंतला प्रतिगृहम सर्वैरनुता सकुंतला अपने पति के घर जा रही है देखो तुम्हारे प्रति तो इसका अत्यंत ही स्नेह था जब तक यह तुम्हें पानी नहीं पिला देती थी तब तक स्वयं भी पानी नहीं पीती थी इसे गहने पहनने का यद्यपि बड़ा भारी शौक था फिर भी यह तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे पत्तों को नहीं तोड़ती थी बसंत में जब तुम पर नए ही नए फूल आते थे तब यह उस खुशी में बड़ा भारी उत्सव बनाती थी हाय वही तुम सब लोगों की रक्षा करने वाली शकुंतला अब जा रही है तुम अब मिलकर इसे आज्ञा दो महर्षि के एक एक शब्द में करुणा फूट फूट कर निकल रही है मुख वृक्षों के प्रति अपनी वेदना प्रकट करके ऋषि ने उसे और भी अधिक हृदयग्राही बना दिया है किंतु इसमें भाव को छिपाने की चेष्टा की गई है लोकलाज की परवाह की है प्रेम में नेम कहाँ वहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है इस प्रकार की गंभीरता और वाक राग मार्ग में दूषण ही समझा जाता है इन भावों के प्रेम की न्यूनता ही समझी जाती है इसीलिए तो कवियों ने नायिकाओं के ही द्वारा ये भाव प्रकट कराए हैं सचमुच ये भाव सरस नारी हृदय में ही पूर्ण रित्या प्रकट हो सकते हैं गोपिकाओं के बिना इस विरह वेदना का अधिकारी दूसरा हो ही कौन सकता है रथ पर बैठकर मथुरा जाने वाले कृष्ण के विरह में ब्रजांगनाओं की क्या दशा हुई इसे भगवान व्यासदेव की ही अमरवाड़ी में सुनिए उनके बिना इस अनुभव गम्य विषय का वर्णन कर ही कौन सकता है एवं भ्रुवाणा विरहाथुरा वृषम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विशक्त महसा विसृज्जा सुस्वरम गोविंद धा मोहर महत जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं राजन जिनके चित्त श्री कृष्ण में अत्यंत ही आसक्त हो रहे हैं जो भविष्य में होने वाले विरह दुख को स्मरण करके घबराई हुई नाना भाती के आर्थवचनों को कहती हुई और लोकलाज आदि बात की भी परवाह न करती हुई देव्रज की स्त्रियाँ ऊँचे स्वर से चिल्ला चिल्लाकर कर हा गोविंद हा माधव हा दामोदर कह कह कर रुदन करने लगी यही वर्तमान विरह का सर्वोत्तम उदाहरण है प्यारे चले गए अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं इसी द्विधा का नाम भूतवीरह है इसमें आशा निराशा दोनों का सम्मिश्रण है यदि मिलन की एकदम आशा हो ही न रहे तो फिर जीवन का काम ही क्या फिर तो क्षण भर में इस शरीर को भस्म कर दे प्यारे कि मिलन की आशा तो अवश्य है किंतु पता नहीं वह आशा कब पूरी होगी पूरी होगी भी या नहीं इसका भी कोई निश्चय नहीं बस प्यारे के एक ही बार दूर से ही थोड़ी ही देर के लिए क्यों न हो दर्शन हो जाए बस इसी एक लालसा से वियोगिनी अपने शरीर को धारण किए रहती है उस समय उसकी दशा विचित्र होती है साधारणतः उस विरह की दस दशाएँ बताई गई हैं वे ये हैं चिंतात तागर हो उद्वेगो हो ताम प्रलापो उन्मादो मोहो मृत्यु चिंता जागरण कृष्टा कृषता प्रलाप उन्माद व्याधि मोह और मृत्यु ये ही विरह की दस दशाएं हैं अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिए चिंता अपने प्यारे के ही विषय में सोते जागते उठते बैठते हर समय सोचते रहने का नाम चिंता है मन में दूसरे विचारों के लिए स्थान ही स्थान ही न रहे ब्रजभाषा गगन के परम प्रकाशमान सूर्य ने चिंता का कैसा सजीव वर्णन किया है नाहन रहो वन में ठोर नंदन नंदन अछत कैसे आनिएे उो चलत चितवन दिवस जागत सुपन सोवतराथ हृदय वह श्याम मुहूर्ति इतवत जात श्याम गाथ सरोज आनन ललित ललितगति मृदुहास सूर्यसेपकारन भरत लोचन प्यास प्यासे को फिर नींद कहाँ नींद तो आँखों में ही आती है और आँखें ही रूप की प्यासी है ऐसी अवस्था में नींद वहाँ आ ही नहीं सकती इसलिए विरह की दूसरी दशा जागरण है जागरण न सोने का ही नाम जागरण है यदि विरहिणी को क्षण भर के लिए निद्रा आ जाए तो वह स्वप्न में तो प्रियतम के दर्शन सुख का आनंद उठा ले किन्तु उसकी आँखों में नींद कहाँ राधिका जी अपने एक प्रिय सखी से कह रही है यह पश्यंती प्रिय स्वप्ने धन्यस्था सखियोषिता अस्मा कम तो गते कृष्ण गता निद्राफिवृि प्यारी सखी वे स्त्रियां धन्य हैं जो प्रियतम के दर्शन स्वप्न में तो कर लेती हैं मुझ दुखनी के भाग्य में तो वह सुख भी नहीं बदा है मेरी तो वैरनी निद्रा भी श्री कृष्ण के साथ ही साथ मथुरा को चली गई वह मेरे पास आती ही नहीं धन्य है निद्रा आवे कहा आंखों में तो प्यारे के रूप ने अड्डा जमा लिया है एक म्यान में दो तलवार समाही कैसे सकती है उद्वेग हृदय में जो एक प्रकार की हलचल जन्य बेकली सी होती है उसी का नाम उद्वेग है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उद्योग का कितना सुंदर वर्णन किया है व्याकुल ही प्रीतम कुदया प्यासी तन रूप सुधा बिन पानी पी को पपी है पिया पियाव जिय में होश कहु रह जाय ना, हा हरि चंद को उठ धाओ आवे न आवे पिहर अरे को हाल तो जाय के मेरोना हो पागलपन की हद हो गई ना भला कोई जाकर हाल ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता अब चौथी दशा क्रिस्ता का समाचार सुनिए